कि जो रुद्र की आराधना करते हैं उनके पास धन दौलत बहुत आती है जो शिव जी की आराधना करते हैं और जो विष्णु की आराधना करते हैं उस समय उनके पास जरा धन दौलत कम आती दिखती है तो इनमें से कौन सा देवता है जिसकी पूजा करनी चाहिए देखो बात यह है कि मसाला तो एक ही है किसी के ऊपर वो जैसे पच्ची कारी करते हैं ना सोने के ऊपर तो कोई हरा हो जाता है और कोई लाल हो जाता है और कोई काला हो जाता है सोना तो सब में एक है पच्ची कारी ही अलग अलग है आ, सो नारायण जो शुद्ध स्वर्ण की दृष्टि से देखते हैं उनके लिए तो शिव में भी वही विष्णु में भी वही ब्रह्मा में भी वही नारायण परंतु तमोगुण की उपाधि से रुद्र रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा और सत्य की उपाधि से विष्णु भगवान हैं गुणों में भेद है स्वरूप में भेद नहीं है इसलिए एक बार तो क्या हुआ कि शंकर जी महाराज अपने किए संकट में फंस गए शंकर जी के पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है इसीलिए जो कुछ आता है वो सब दूसरों को देते जाते हैं अपने पास कुछ रखते नहीं और विष्णु भगवान के पास सब कुछ है दूध का समुद्र भी है लक्ष्मी भी है मणि भी है नाग मणि भी है है नारायण अब वो अपने पास रखते हैं तो दूसरों को जरा समझ बूझ के देते हैं नारायण और महाराज एक विरक्त अब एक साधु थे करणवास में तो उनके पास जो कुछ आवे Uh, कोई फल रख के जाए सूखा फल गीला फल नारायण कपड़ा लता तो वहाँ के ब्राह्मणों को जो वहाँ के कर्णवास के बासी आवे उनको दे दिया करते थे अब तो महाराज उन लोगों ने ऐसी महिमा उनको फैलाई कि लोग आके खूब चढ़ावे क्योंकि मिलता तो उन्हीं को था वो तो अपने पास रखते रहे थे दे दिया करते थे अब एक महात्मा थे महाराज जो कुछ आवे सो अपने पास रख ले अब वहां कोई पंड ही नहीं उनके महाराज लोगों को लावे ही नहीं हा ये वृंदावन में भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां आने आने में आने तक लाने वाले पंडाओं को दे देना पड़ता है मंदिर वालों को केवल एक आना मिलता है ऐसे ऐसे मंदिर हैं तो पंडा पंडागिरी तुम्हारा जैसे चलती है और रुद्र तो अपने पास रखते नहीं है विष्णु भगवान सब कुछ रख लेते हैं तो संकट में कैसे पड़े की एक था ब्रिकासुर ब्रकाशर उसका नाम था महाराज और भेड़िया जैसे होता है ऐसे अब उसने नारद जी से पूछा कि महाराज हमको कई चीजें पानी हैं वरदान पाना है तो किस देवता की हम पूजा करें तो झटपट खुश हो जाएंगे और नारद जी ने कहा शंकर जी की करो वो तो आशुतोष है और हरदाने झटपट खुश हो जाएंगे अब उसने जाके महाराज जो आराधना प्रारंभ की भगवान शंकर की अपने शरीर का मांस काट काट के अग्नि में डालने लगा और अंत में जब अपना सिर काट के डालने को तैयार हुआ तो शंकर जी ने आके हाथ पकड़ लिया अरे बस बस कर अब इससे ज्यादा तप नहीं चाहिए हमको बर मांग क्या चाहिए अब उसने देखा कि शंकर जी के साथ गौरी भी आई है पार्वती अरे उन्होंने कहा इस नंगे के साथ महाराज शरीर में सांप और चिता का भस्म और इतनी सुंदर ये गोरी गौरी का ये तो हरण करने योग्य है सो उसने कहा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दे वो मर जाए अब महाराज शंकर जी ने कहा जा ऐसे ही सही बरदान दे दिया अब वो दौड़ा उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए कि ये मर जाएंगे तो ये जो स्त्री है गौरी वो हमको मिल जाएगी अब तो शंकर जी अपने ही वरदान से महाराज भोले भाले तो भोले बाबा तो है ही हैं अब वो भागे अब लोगों ने जाके विष्णु भगवान से कहा आ, कहा कि ये तो देखो शंकर जी भाग रहे हैं और उनका पीछा कर रहा है। झट ब्रह्मचारी बन के विष्णु भगवान आ गए अरे बोले वो शाह नारायण माँ बाप का नाम लेके हम तो तुम्हारे माँ बाप को भी जानते हैं कहाँ दौड़े जा रहे हो अरे भाई ये आत्मा जो है ये शरीर जो है ये आराम करने के लिए है आनंद के लिए है तुम इतना पीछा क्यों कर रहे हो उसने बताया कि इसने हमको बरदान दिया है शंकर ने कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा सो मैं इसी के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ रहा हूँ विष्णु भगवान ने कहा बावरे वो तो पागल हो गया है अब उसका बरदान किसी को थोड़ी लगता है वो तो बिल्कुल झूठा झूठा बरदान देता है पागल है उसकी बात पर तुमने विश्वास क्यों किया आ, बोले कि नहीं हमको तो विश्वास है महाराज का विश्वास है तो तू तो परीक्षा कर ले अपने सिर पर हाथ रख के देख क्या होता है अब महाराज ऐसी माया उनकी कि अपने सिर पर जो हाथ रखा सो भस्म हो गया अब विष्णु भगवान ब्रह्मचारी के वेश में शंकर जी के सामने प्रगट हुए और बोले भोले बाबा तुम सचमुच बहुत भोले हो इन दुष्टों को ऐसा बरदान मत दिया करो यहाँ बताई गई ये बात कि दूसरे की रक्षा करने में नारायण विष्णु भगवान जो है ये उत्तम है ये भागवत विष्णु का पुराण है सो उनकी महिमा ये बताता है अब शिव पुराण में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल दूसरे ढंग से मिलेगा हो वहां विष्णु वहां तो विष्णु हार जाते हैं और शंकर जी उनको हरा देते हैं अब महाराज एक बार सभा बैठी सभा बैठी ऋषियों की त्रिष्ण देवेश महान भ्रगु आदि महर्षि इकट्ठे हुए और बोले कि सबसे महान सबसे श्रेष्ठ कौन है अब वहां जब ये चर्चा चली तो निश्चय हुआ कि भृगु जी जा करके सबकी परीक्षा करें अब वो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए भृगु के तो सीधे बाप है महाराज ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के पास गए तो न तो वो नमस्कार बोले मुंह से और न तो हाथ जोड़ा न तो सिर झुकाया ऐसे महाराज जैसे ठूठ हो कोई पेड़ का जाके खड़े हो गए ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा बेटा हो करके ऋषि हो करके और इतना अवशिष्ट कि बाप के सामने आके सिर भी नहीं झुकाता है नमस्कार भी नहीं बोलता है उनको तो नारायण भीतर ही भीतर गुस्सा आ गया क्रोध आ गया महाराज सो आ, लेकिन बेटा समझ के उन्होंने साप नहीं दिया पर भृगु ने देख लिया महाराज आंख लाल होती है या भौ चढ़ती है या चेहरा चढ़ता है तो मालूम पड़ जाता है कि वे क्रोध में आ गए हैं आवाज बदल जाती है क्रोध में सबसे पहला प्रभाव तो नारायण आवाज पर और आंख पर और भौहों पर और मुंह पर पड़ता है सो भृगु ने कहा कि बस बस हो गया परीक्षा हो गई अब वहाँ से महाराज गए शंकर जी के पास सो तो शंकर जी बड़े प्रेम से उठे कि हमारे भाई आ रहे हैं सो तो अब इनको हृदय से लगा अब लगा रुगुनिका दूर रहना कहीं का भ्रष्ट तो है और शमशान चिता की राख लगाता है शरीर में और साफ पहनता है और ये सब हड्डी और डमरू और कपाल ना रहे, छूना नहीं हमको अब शंकर जी को तो ऐसा क्रोध आया कि त्रिशूल लेके मारने दौड़े मारने दौड़े सो वहाँ पार्वती जी थीं उन्होंने झट रोक लिया कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण हैं आपके भाई हैं इनको मारना नहीं चाहिए अब भ्रभु जी वहां से भी चले और वहां से चल के गए बैकुंठ में आप इसका रहस्य देखो नारायण क्षमा जो है ये बड़े का लक्षण है क्षमा जो है दूसरों का सत्कार जो है अभी एक आदमी से अपराध हो जाए दस आदमी को दंड दिया जाए नारायण अपराध किससे नहीं होता ऐसा कौन है दूध का धुला दुनिया में जिससे कोई न कोई अपराध न हुआ हो सबसे ही कोई न कोई अपराध होता है अब तो महाराज भृगु जी गए बैकुंठ में उनको कोई रोकने वाला तो था नहीं वो तो शेष सज्जा पर अध आंख से लेट रहे थे और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही थी सो महाराज धड़ाधार पहुंच गए वहां और जाके एक लाद जमा दिया विष्णु भगवान को अब विष्णु भगवान उठे अरे महाराज आए हमसे बड़ा अपराध हुआ आपका मैंने स्वागत सत्कार नहीं किया लेटा रहा और मेरी छाती तो बड़ी कठिन है और आपके पाव बड़े कोमल हैं कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई सो महाराज उठ के पाव उनका दबाने लग गए बोले हाँ देखो भाई ये है आ, महान का जो स्वरूप है वो तो ब्रह्म है महाराज कौन जो चाहे किसी प्रकार का अध्याय उस पर करो तो पापी है पुण्यात्मा है रागी है देशी है सुखी है दुखी है छोटा है बड़ा है है नहीं है कैसा भी आरोप करो उसके ऊपर कोई भी बुराई थोप दो लेकिन नाराज उस बुराई को न तो वह छूता है न तो स्वीकार करता है न मानता है ये जो ब्रह्म का स्वरूप है ना निर्विकार वो निर्विकारता जिसके जीवन में जितनी अधिक प्रगट होगी वो क्षमा जिसके जीवन में जितनी प्रगट होगी वो उतना महान होता है आप आदमी की नजर से आपको मत देखो आपके भीतर माटी तो है ना कितनी क्षमा है महाराज उसको काटो पीटो गड्ढा खोदो मुंह तो हो जो मौज हो सो करो मिट्टी तो वही है जो सबको माफ करते हैं और वही मिट्टी आपके शरीर में है वो माफ करने वाला गुण आपका कहा गया जल सबके लिए तृप्ति देता है महाराज रसीला होता है सबकी प्यास बुझाता है मधुर होता है उसी जल से आपके शरीर में जल बना है खून बना है नारायण चर्बी बनी है मेद बना है वो जल वाला गुण आपके शरीर में आके क्या हो गया कहाँ नष्ट हो गया अग्नि कितना तेजस्वी है महाराज आपका वो तेज कहा है तो आपके शरीर में गर्मी टेम्परेचर तो है लेकिन वो जो अग्नि की तेजस्वीता थी वो आपके जीवन में कहा चली गई वो जो वायु है सबके शरीर में घुस सबको प्राण दान करती है और प्रगतिशील बनाती है गतिशील बनाती है वही वायु आपके शरीर में है वो गुण आपका कहा गया और आकाश व्यापनी शक्ति से सम्पन्न सर्वव्यापी आपकी व्यापक दृष्टि क्या हो गई नारायण साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म आपके आत्मा के रूप में है वो सत सत्य गया वो चित कहा गया वो आनंद कहा गया आप हड्डी को मांस को चाम को विष्ठा को मूत्र को नारायण अपना मैं समझते हैं और जो मूल तत्व है उसको अपना मैं कभी ख्याल में भी नहीं लाते हैं इसी से आप दुखी हैं और दूसरों को दुखी करते हैं सबसे महान कौन होता है जो महाराज क्षमाशील है भगु ने आके ऋषियों को बताया सब ने कहा कि हाँ बात यही है अब एक कथा और बताई महाराज बड़ी अद्भुत वो कथा क्या है कि एक बार नारायण एक ब्राह्मण ऐसा था द्वारका में कि उसको जब पुत्र होता तो वो होते ही मर जाता और मर जाता तो वो ले जा करके उग्रसेन के दरवाजे पर पटक देता और कहता कि ये हमारा जो अल्पायु में पुत्र मरा है ये राजा के दोस्त से मरा है क्योंकि राजैव काल कारणम कालो वा कारणम राजा व काल कारणम स्थित संसयत राजा काल से कारणम उसका कहना यह था कि राजा ठीक ठीक शासन करता और प्रजा में धर्म की भावना होती तो मेरा ये पुत्र असमय न मरता और महाराज मुर्दा पटक के चला आता एक दो तीन आठवीं बार महाराज जब पुत्र फिर पैदा हुआ और गया तो वहा अर्जुन आए हुए थे अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये आपके गांव में क्या कोई क्षत्रिय नहीं है यदि सच्चा क्षत्रिय आपके गांव में कोई होता तो आपके पुत्र की रक्षा जरूर करता ये कष्ट आपको कभी नहीं होने देता उसने कहा कि आप क्या बोलते हैं हमारे गांव में श्री कृष्ण हैं बलराम हैं प्रद्युम्न हैं अनुरुद्ध हैं सात्यकी हैं नारायण उद्धव हैं नारायण कृतवर्मा हैं भूविश्वर्मा हैं ऐसे वीर पुरुष हमारे गांव में रहते हैं और आप कहते हैं कि क्षत्रिय हीन है अर्जुन ने कहा कि सब झूठे हैं झूठे क्षत्रिय हैं मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा अब समय आने पर महाराज उसने जाके अर्जुन से कहा अर्जुन आए और उन्होंने तो बाणों का एक पिंजरा बना दिया मंत्र पढ़ करके उसके घर को चारों ओर से बंद कर दिया कि अब की हम तो जमराज को भी तुम्हारे घर में नहीं आने देंगे अब हाँ महाराज हुआ ये कि जमराज तो सबके घर में जाता ही है आप जानते ही है हाँ। पर वहां तो जमराज प्राण ले जाता है मुर्दे को छोड़ जाता है अब की क्या हुआ कि वो सरपंजर में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी लाश ही नहीं मिली उसका शव भी गायब प्राण तो गए सो गए, सो गए और शरीर भी गायब अब तो अर्जुन को आकर के उस ब्राह्मण ने दिखा की अरे वो नपुंसक तो हमारे कृष्ण राम और प्रद्युम्न अनुरुद्ध से बड़ा बनता है देख हर बार तो मुर्दा तो देखने को मिलता था ना अब की तो मुर्दा भी देखने को नहीं मिला ये झूठ मूठ का तू नहीं ये गप डी हाकी की हम ये करेंगे वो करेंगे तेरे ये तो कुछ नहीं हुआ अर्जुन ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जहां कहीं भी होगा वहां से हम ढूंढ के ले आएंगे अब अर्जुन जो और यदि नहीं लावेंगे तो अग्नि की चिटा बनाकर उसमें जल मरेंगे और महाराज ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन चारों ओर ढूंढने के लिए गए अब उनको न कहीं जमपुरी में न वायुपुरी में न अग्निपुरी में सारो ब्रह्मांड में महाराज यहाँ तक कि सारी प्रकृति में अर्जुन को कहीं भी उस पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, कि उसको लेकर आवे अंत में उन्होंने चिता बनाई और जब जलने के लिए तैयार हुए तब श्री कृष्ण ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया तो बोले मित्र देखो ऐसे मत करो ऐसी प्रतिज्ञा भी तुमको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन जब करी है तो चलो हम उस पुत्र को ढूंढ करके लाते हैं सो महाराज उन्होंने अपने रथ को सजाया अर्जुन को बैठाया स्वयं हाँ के जब चले तो प्रकृति पार करते करते जब लोकालोक लोका लोक, लोका लोक जहां तक लोक था वहां तक तो घोड़े चले लेकिन लोकालोक के के बीच में आते घोड़ों की आंखें जो है चौंधिया गई और उनको कुछ दिखाई ना पड़े तब भगवान ने अपने चक्र से कहा कि तुम आगे आगे चलो और रास्ता दिखाते चलो चक्र चला महाराज महाकालपुरी में गए जो महापुरुष नारायण जिनके एक एक रूम में कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं उनके पास पहुँचे और जाके सिर झुका के नमस्कार किया सो so महाराज महाकाल ने कहा कि देखो ब्राह्मण के बच्चों को तो मैंने ही मंगा लिया था इसलिए मंगा लिया था कि अर्जुन करेगा प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण करेंगे उसकी रक्षा तो बच्चों को लेने के लिए हमारे पास आना ही पड़ेगा तो वैष्णव लोग जो है हमारे रामानुज संप्रदाय के जो वैष्णव है वो तो कहते हैं कि ये महाकाल जो है ये साक्षात महानारायण है और उनके यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण गए तो दर्शन किया प्रणाम किया स्तुति की उनके सामने झुके नारायण पर हमारे जो वृंदावनी वैष्णव हैं वो कहते हैं कि नहीं श्री कृष्ण इतने सुंदर थे इतने इतने मधुर थे कि उनकी सुंदरता मधुरता उनके सदगुण इनकी प्रशंसा नारायण को सुनने को मिला करती थी तो उनके मन में भी ये लालसा जगी कि हम श्री कृष्ण का दर्शन करें और इसीलिए ये षड्यंत्र रचा उन्होंने और जब श्री कृष्ण गए तब तो दर्शन करके के तृप्त हो गए नारायण अब बात चाहे जो हो इधर से बोलो कि उधर से बोलो अब वो नौ के नौ जो ब्राह्मण के पुत्र थे उनकी जैसी उम्र जैसी विद्या जैसा संस्कार होना चाहिए सब महाकाल ने लौटा दिया और श्री कृष्ण और अर्जुन लेकर के आए ब्राह्मण को दे दिया उनकी बड़ी भारी कीर्ति बढ़ी असल में हम श्री कृष्ण के चरित्र में देखते हैं तो वो पृथ्वी पर भी उनका विजय है नारायण जल पर विजय है नारायण अग्नि पर विजय पी जाते हैं अग्नि को वायु पर विजय है नारायण आकाश पर विजय है प्रकृति पर विजय है और साक्षात जो ऐश्वर्यशाली नारायण हैं, उन पर विजय है महाराज उनका क्योंकि वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके सामने ना उनकी बराबरी का तो कोई होगा कहाँ से नारायण दूसरा कोई है ही नहीं है उनमें So, आगे वर्णन किया कि इस प्रकार जगवंश जो है वो बड़ा विशाल हुआ और श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी वो इतना प्रेम करती थी उनसे नारायण कि उनके साथ वे हंसते थे बोलते थे गाते थे, नाचते थे उनके साथ जल बिहार करते थे श्री कृष्ण के बिना तो पत्नियों को एक क्षण भी भाता नहीं था कभी कभी तो श्री कृष्ण साथ उनके बैठे हुए तब भी उनको प्रेम वैचित्र हो जाता था प्रेम वैचित्य माने प्रेम के कारण चित्त में विपरीतता आ जाती थी वो संयोग में ही वियोग का अनुभव करने लगती थी अपने मन से और बिलाप करने लगती थी ए, कहे ए, कुररी नारायण तू क्यों बिलाप कर रही है क्या तुझे श्री कृष्ण से वियोग हो रहा है हे समुद्र नारायण तुम क्यों इतनी गर्दना करते हो क्या श्री कृष्ण के वियोग में तुम्हें पीड़ा हो रही है हे पहाड़ तुम इस तरह जड़ को क्यों प्राप्त हो गए हो क्योंकि श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग हो गया है जैसे हम उनके चरणार को अपनी छाती पर रखना चाहते हैं वैसे तुम भी रखना चाहते हो क्यों कार्य वो चंद्रमा आ, तेरी ज्योति क्षीण क्यों हो रही है आ, क्या तू श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हो रहा है कार्य वो हंस आओ सुनाओ हमारे प्यारे की कथा इस प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी मन से उनको वियोग हो जाता और नारायण उनके इस वियोग को देख करके श्री कृष्ण उनके प्रेम को देख करके आनंदित होते रहते तो ये जो पत्नियां थी उनको तो मन से वियोग हो जाता था लेकिन रुक्मिणी जी, जी जो थी उनको मन से वियोग कभी नहीं होता उनको तो नित्य श्री कृष्ण का सानिध्य उनके संयोग का ही अनुभव होता श्री so, कृष्ण ने कहा बिना एकाद बार वियोग हुए संयोग में क्या सुख है इसका पता नहीं चलता है और फिर अभिमान भी हो जाता है कि हम इतने सुंदर हैं इतने मधुर हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर मुग्ध हैं और हमेशा हमारे पास रहते हैं सो so, एक दिन श्री कृष्ण ने कह दिया कि मैं तो अपना गौरव बढ़ाने के लिए तुमका तुम्हारा अपहरण किया था नारायण सब राजाओं को नीचा दिखाने के लिए अब तुम्हारी मर्जी हो बाबा जहा चाहे चली जाओ सो महाराज कुछ मरे लोगों का नाम लिया और कुछ बुढे लोगों का नाम लिया और लेकर के बोले कि जा उनसे ब्याह करो अब रुक्मणी महाराज बेहोश हो गई उसको उठाया संभाला नारायण और आ, आ, उसको समझाया कि तो गृह का आनंद है आपस में हंसी मजाक गृहस्थ लोग करते हैं जब रुक्मणी को मालूम पड़ गया कि हंसी मजाक की बात है तब उसने बताया कि ये संसार में जो पुरुष कहलाते हैं वो तो महाराज ये आ, इस, स्मशान में जो जाने वाला शरीर है उसके दुर्गंध से दूषित है नारायण प्रेम करने योग्य तो केवल आप ही हैं और जन्म जन्म में आप ही हमारे पति हुए इस प्रकार की बातचीत दोनों में हुई नारायण तो बिना वाणी से कहे रुक्मणी को वियोग का अनुभव नहीं हुआ और संजो में कितना सुख है इसका पता नहीं चला लेकिन जो गोपियां थी महाराज उनको न तो मन से वियोग होता था और न तो कुछ कहने सुनने से वियोग होता था जब शरीर उन, जब शरीर से श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने नहीं होते तब उनके लिए एक क्षण कल्प के समान हो जाता था इतना प्रेम इतना गाढ़ प्रेम गोपियों का था ये बताने के लिए महाराज रुक्मिणी और पत्नियों के मानस और वाचिक मानसिक और वाचिक वियोग का वर्णन है कि गोपियों को तो वियोग की व्यथा वियोग में भी उनको तो संजोक ही भाजता था कि श्री कृष्ण हमारे पास हैं उनको वियोग का अनुभव ही नहीं होता था इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जदुवंश में जदुवंश में जन्म लेकर ऐसी ऐसी लीला की महाराज कि जिसको यदि आदमी सुने ने और गावे ने और उसका चिंतन करे उसका कीर्तन करे तो वो जैसे महान तीर्थ में उसने स्नान कर लिया इससे बड़ा तीर्थ तो संसार में और कोई है ही नहीं श्री कृष्ण का यश जो है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तीर्थ है अंत में वंश का वर्णन करके कितना बड़ा विस्तार था यदु वंश का वर्णन करके सुखदेव जी महाराज ने जयति ति जन निवास हो देव नंदन ओयम महाराज सब सारी प्रजा के जो आश्रय है श्री कृष्ण उनकी जय और देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण की जय हो और नारायण ये पीता अम्बरधारी जो जगन निर्माता भगवान नारायण है साक्षात इनकी जय हो और पृथ्वी के बाहर हरण करने वाले मुकुंद की जय हो इस प्रकार भगवान का जय जय कार करके उन्होंने दसम स्कंद पूरा किया जरा दो मिनट संकेत जया श्री कृष्ण बलदेव की जय किस्क की कथा रहेगी आप जानते हैं उसमें भक्ति ज्ञान का कितना बढ़िया वर्णन है वो तो सार सार है सारे श्रीमद् भागवत का तो ग्यारहवे स्कंद को कहते हैं मुक्ति स्कंद मुक्ति स्कंद का अर्थ ये है कि संसार में जो जीव फंसे हुए हैं उनके छुटकारे का उपाय क्या है तो उसके लिए एक तो है पांच अध्यायों में पहले जो साधन है नौ प्रकार के साधन है मुक्ति के उन साधनों का वर्णन है और उसके बाद नारायण चौबीस अध्यायों में प्रकृति के जो चौबीस विकार हैं और विकृति प्रकृति हैं और विकृति हैं उनसे मुक्ति पाने का मुक्ति पाने का वर्णन है पांच में अविद्या के पांच पर्वों से मुक्ति का वर्णन है और 24 में प्रकृति के 24 तत्वों से मुक्ति प्राप्त करने का वर्णन है इस प्रकार उनतीस अध्याय हो जाते हैं और दो अध्यायों में नित्य मुक्त जो है परब्रह्म परमात्मा है ब्रह्म मुक्ति उनका वर्णन है तो जीव मुक्ति प्रकृति मुक्ति और ब्रह्म मुक्ति इस प्रकार इकतीस अध्यायों में ये ग्यारहवा स्कंध जो है वो पूरा होता है अब इसमें प्रारंभ में ही महाराज भगवान की लीला का वर्णन किया ये सब जो दशम स्कंध में वर्णन किया गया ये तो सब भगवान की लीला है और वो ये बताते हैं कि एक दूसरे के नाश के निमित्त हो जाते हैं जैसे कोई जोगी समाधि लगावे तो पहले उसको अपने जो दोष दुर्गुण है वो छोड़ने पड़ेंगे उसके मन में काम है क्रोध है लोभ है इनको पहले छोड़ना पड़ेगा तो कैसे छोड़ेगा तो सदगुण धारण करके छोड़ेगा तो ये जो जदुवंशी हैं पांडव हैं ये तो सदगुण रूप हैं और ये जो कौरव हैं और दैत्य हैं असुर हैं जलासंध कंस है ये दुर्गुण रूप है तो पहले सदगुणों को सहारा दे करके भगवान श्री कृष्ण दुर्गुणों का नाश करते हैं आप क्षमा दया सुशीलता दान अपने जीवन में धारण कीजिए सत्य अहिंसा अस्थि और उनके द्वारा जो दुर्गुण हैं उनको नष्ट कीजिए यही भगवान की लीला में पहले हुआ अब रह गए सदगुण तो सदगुण भी तो विक्षेप रूप ही है नारायण तो जैसे समाधि लगाने के लिए सदगुणों का भी निरोध करना पड़ता है वैसे भगवान ने यदुवंशियों का और पांडवों का भी निरोध किया है नारायण और संपूर्ण बाध तो तभी होता है जब ब्रह्म दृष्टि प्राप्त तो होती है नहीं तो बीज बना रहता है फिर फिर ये सृष्टि चलती रहती है तो कृप्वा निमित्त मित्र तरतः कुछ बलराम के द्वारा कुछ अर्जुन के द्वारा कुछ पांडवों के द्वारा दोनों पक्ष में भले बुरे दोनों लोग थे हो इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में भी जो असुर थे उनका भी नाश करवाया घटोत्क चाली का और कौरवों के पक्ष में भी जो असुर थे उनका नाश करवाया और कोई देवता साहब से आए थे उनको उस साहब से मुक्त किया ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने प्रकट किया और ऐसी बढ़िया बढ़िया लीला करी और ऐसे ऐसे उपदेश किए जिनसे संसार में फंसे हुए लोग जो हैं वो इससे मुक्ति प्राप्त कर लें लेकिन महाराज ये जो जदुवंश है सदगुणों का खजाना अब इसका नाश कैसे हो ये भी एक दृष्टि से तो सदगुणों का खजाना है लेकिन ब्रह्म दृष्टि से तो ये भी विक्षेप है तो ब्रह्मज्ञ की दृष्टि से ही ब्रह्मज्ञ के वचन से ही इनका नाश हो सकता है नारायण ब्रह्मज्ञ के उपदेश के बिना तो इनका नाश हो ही नहीं सकता वही इनका बात कर सकते हैं सो एक बार की बात महाराज द्वारका में बड़े-बड़े महात्माओं ने चातुर मास से किया माने ये आषाढ़ ले करषा पूर्णिमा से लेकर के कार्तिकी तक रहे इतने ब्राह्मण भक्त थे श्री कृष्ण एक कथा मैं सुनाता हूँ आपको महाभारत के अनुशासन पर्व में है एक बार दुर्भाषा ऋषि जो हैं वो लोगों से कह रहे थे कि हमको कोई चार महीने के लिए अपने पास चातुर्माश में रख ले शिष्यों के साथ और जो मैं कहूंगा उसको करना पड़ेगा देना पड़ेगा और नहीं देगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा अब महाराज किसी की हिम्मत नहीं पड़े युदिष्ठिर ने भी मना कर दिया कि बाबा ऐसे ए, साधु को हम अपने घर में नहीं रख सकते श्री कृष्ण भगवान ने उनको बुला लिया कि हाँ हमारे यहाँ आप कीजिए पहले से सोच लेते थे कृष्ण कि ये क्या क्या आज मांगेंगे क्या क्या चाहिए आ, सब सोच लेते अब ऐसे दिन बीत रहे थे महाराज है की एक दिन बारह बजे रात को दुर्भाषा जी ने आज्ञा दी कि हमारे सब साधुओं को खीर खिलाओ है अब खीर तो पहले से तैयार रखी थी तुरंत परसी जाने लगी श्री कृष्ण स्वयं परसने लग गए अब खीर खाते खाते दुर्भाषा जी ने कहा कृष्णिया ये जो हमारा जूठा खीर है ना इसको अपने सारे शरीर में लगाओ मैं जरा देखूंगा कि सावरे शरीर पर ये गोरी गोरी खीर कैसी लगती है अब महराज पोत लिया श्री कृष्ण ने सारे शरीर में केवल तलवे में नहीं पोता ब्राह्मण का जो उच्छिष्ट प्रसाद है इसको पाओ में कैसे उन्हें अब नारायण दुर्भाषा ने कहा ठीक है और किसी शरीर पर तो तुमको अस्त्र शस्त्र नहीं लगेगा क्योंकि हमारा प्रसाद लगा लिया लेकिन ये तलवा जो है इसके बारे में मैं कुछ नहीं सकता कह सकता ये जो है इसी पर तुम्हें बाढ़ लगेगा और नारायण उसी से तुम्हें स्वर लोक में जाना पड़ेगा है अब तो महाराज उस समय जब वो खीर पोते हुए थे कृष्ण उस समय रुक्मिणी जी कहीं छज्जे में खड़ी थी वो हंसने लग गई हंसने लग गई तो दुर्वासा ने, ने कहा बुलाओ इसको अब महाराज रुक्मिणी जी बुलाए गए कृष्ण से कहा गुजरात में अभी देखने में आता है स्त्री पुरुष गाड़ी मिलकर खींचते हैं एक और स्त्री एक और पुरुष पुरुषो महाराज बोले कि इसको रथ में जोतो और मैं इस पर बैठूंगा अब महाराज रथ में एक और रुक्मिणी जोती गई एक और कृष्ण और वो बैठे नारायण सो रुक्मिणी को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा कि देखो तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से द्वारका से बाहर निकल जाऊ और वो बाहर महाराज जाके रही और जहां रही वहां भी उन्होंने कह दिया निःशुल्क कोई हरियाली नहीं कोई पेड़ नहीं कोई पौधा नहीं नारायण पर श्री कृष्ण के मन में दुर्भाषा जी के प्रति जो श्रद्धा थी वो बनी रही दुर्भाषा ने ऐसा क्यों किया कि श्रीकृष्ण के हृदय में दुर्बासा के प्रति कितनी श्रद्धा है ये दिखाने के लिए सब चातुर्मा से जब पूरा हो गया और महात्मा लोग वहां से निकल के पिंडारक क्षेत्र में गए तो ये महाराज पुरानी पीढ़ी तो बड़ी श्रद्धालु लेकिन नई पीढ़ी जो है वो आप जानते ही है, है वो तो बड़े तर, तर, तर, तर, तर, तर क्या होते हैं कुतर्की होते हैं नारायण श्रद्धा तो होती नहीं नई पीढ़ी के जो बालक हैं सु सांब को स्त्री बनाए करके और ले गए महात्माओं के पास बोले महाराज इसके पेट में बच्चा है ये जानना चाहते है कि बेटा होगा कि बेटी अब महात्मा लोग तो जाने गए बोले कि पेट में तो बच्चा नहीं है नारायण तुम लोगों ने एक पेट तो कपड़ा अपड़ा बांध के फुला रखा है सो इसमें से एक मूसर निकलेगा और वो मूसर जो है वो जदुवंश का सत्यानाश कर लेगा सो so, महाराज खोला तो निकला मुँह अब तो सब के सब बहुत डरे उग्र सेन की सभा में ले गए यही एक घटना द्वारका में ऐसी हुई जो श्री कृष्ण से छिपाई गई है, और है, उसको चूर चूर भूसल को करवा के समुद्र में फेंक दिया उससे तो गई घास और नारायण महात्माओं ने जो साप दे दिया था यदुवंश को एक उसमें से संघी निकली थी और वो एक किरात ने अपने बाण में लगवा लिया वैसे तो नारायण ये जो है भगवान की लीला वो चाहते थे कि अब जदुवंशी धरती पर न रहें ये सब चले जाएं तो हम भी जाएंगे नहीं तो मेरे जाने के बाद ये उपद्रव करेंगे बड़ा विक्षेप पैदा कर देंगे सो भगवान की इच्छा से ही भगवान मत को विदा ऋषियों ने साफ दिया असल में भगवान का स्वरूप जो है उसमें ऐश्वर्य भी है और ऐश्वर्य का त्याग भी है उसमें राग भी है आ, ब्रज में है तो कितना राग है नारायण लेकिन वैराग्य है उसको छोड़ करके चले गए उनके अंदर धर्म भी है अधर्म भी है यश भी है कलंक भी है लक्ष्मी भी है, गरीबी भी है राग भी है वैराग्य भी है ज्ञान भी है अज्ञान भी है ये जो कुछ प्रपंच में है ऐश्वर्य अन ऐश्वर्य धर्म अधर्म नारायण यश अपज और लक्ष्मी और दरिद्रता नारायण और ज्ञान और अज्ञान और वैराग्य और राग ये सब का सब भगवान के शरीर में है उनके शरीर में सब कुछ है सो महाराज जैसे उन्होंने ने राग की लीला दिखाई थी ऐश्वर्य की लीला दिखाई थी वैसे बैराग्य की भी लीला दिखाई उनके मन में वैराग्य हो गया कि इन कामों में क्या रखा है सो उनकी इच्छा से इन ब्राह्मणों ने साप दे दिया और साप देने से जगवंश जो है वो अंतिम कक्षा में पहुंच गया अब आगे का जो प्रसंग है बहुत बढ़िया वसुदेव और नारद का संवाद जिसमें भक्ति का और भक्त के लक्षण का वर्णन है माया ब्रह्म कर्म भगवान की पूजा भगवान के अवतार और संसार के से मुक्ति के उपाय ये सब महाराज उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद में आगे आने वाले हैं सो कल प्रातः काल आपको सुनावेंगे ओम शांति घु शंकरी भीतर हुए